गीता तत्वचिंतन आत्मसमर्पण भगवत कृपा का द्वार क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नई तत्वपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम जगत परम तप हे पार्थ नपुंसकता को मत प्राप्त हो यह तुझमें शोभा नहीं देती हे शत्रुतापन हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़ा हो अर्जुन का इससे अधिक तिरस्कार और क्या हो सकता है कि उस गांडीवधारी को श्री कृष्ण ने नपुंसक कह दिया अर्जुन जिसे दया और करुणा समझता है उसे भगवान के हृदय भगवान ने हृदय की दुर्बलता ठहरा दिया ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन के मन में दो प्रकार का भय काम कर रहा है एक है पाप का भय और दूसरा है हार का भय अर्जुन सोच रहा है कि स्वजनों और पूज्य गुरुजनों की हत्या से मुझे भीषण पाप लगेगा इसके साथ ही उनके मन के किसी अज्ञात कोने में कौरवों से हार जाने का डर भी अपनी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर रहा है भले ही प्रगट में अर्जुन हार जाने की बात नहीं कहता पर जानता है कि उसके पास मात्र सात अक्षौड़ी सेना है जबकि शत्रुओं के पास ग्यारह अक्षौड़ी वह यह भी अच्छी तरह जानता है कि कौरवों की ओर से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे दुर्धर्ष महारथी युद्ध करने के लिए खड़े हैं का यह द्विविध प्रवाह उसके मन में कायरता को जन्म दे देता है जिसे वह स्वीकार करना नहीं चाहता और इसलिए अपनी कायरता को वह धर्म की आड़ में ढकना चाहता है हम भी तो ऐसा ही करते हैं जहाँ हमारी आसक्ति होती है वहाँ हम कमजोर हो जाते हैं अपनी कमजोरी को हम स्वीकार करना नहीं चाहते हम उस पर एक सुंदर सा आवरण डालने का प्रयास करते हैं जो बलि के रूप से प्रसिद्ध है वह यदि किसी कारण से डर जाए तो कभी भी अपने भय को वह प्रकट नहीं होने देगा वह अपने भय के वृत्ति पर मुल्मा चढ़ाएगा अर्जुन ठीक ऐसा ही करता है अपनी कार्यता को दया और करुणा के मूल मुलम् में ढक देना चाहता है पर भगवान कृष्ण अंतर्यामी है वे अर्जुन की मन को भाप लेते हैं और उसकी यथोचित उपचार की व्यवस्था करते हैं इस प्रकार का रोग तब तक दूर नहीं होता जब तक रोगी अपने इस रोग को स्वीकार न कर ले ऐसे रोग के निदान का पहला सोपान यह है कि रोगी जान ले कि वह इस रोग से ग्रस्त है श्री भगवान का अधिकार भरीवाड़ी अर्जुन को अपने मानसिक रोग के प्रति जागरूक बना देती है श्री भगवान जब उससे कहते हैं कि तू हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़ा हो ऐसी कायरता तुझे सोती सो नहीं तो अर्जुन का मोहावसन मन कुछ कसमस आता है अर्जुन ने अपनी बातें सुनाकर श्री कृष्ण की सहानुभूति पाने की आशा की थी ऐसे रोग से ग्रस्त मनुष्य अपना दुखड़ा रोकर यही आशा करता है कि उसे सहानुभूति प्राप्त हो पर सहानुभूति दिखाना रोगी का अहित करना है भगवान कृष्ण यह जानते हैं इसीलिए वे अर्जुन को अपने तीखे बागबाण से तिलमिला देते हैं अर्जुन प्रतिवाद में कहता है